महाभारत द्रोण द्रोणपर्व सततमोध्याय श्रीकृष्ण के द्वारा अश्व अश्वपरचर्या तथा खापी करहिष्ट पुष्ट हुए अश्वो द्वारा अर्जुन का पुनः शत्रु सेना पर आक्रमण करते हुए जयद्रथ की ओर वर्णा संजय उवाच सल जनिते तस् कौंतेन महात्मना दुष्सैन चर्वस्मरी वासदेव रथा तुर्ण महा मोचया कंक पत्र कहते हैं राजन जब महात्मा कुंती कुमार ने वह जल उत्पन्न कर दिया शत्रुओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और बाणों का घर बना दिया तब महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ से उतरकर कंकपत्र युक्त बाणों से छत चत भी हुए घोड़ों को खोल दिया अदृष्ट पूर्व तहान चारण संघाव यह अदृष्ट पूर्व कार्य देख कर सिद्ध चारण तथा सैनिकों के मुख से निकला हुआ महान साधुवाद सब और गूंज उठा पदाति कौंते युद्धमान महारथ ना शक्न तदुत पैदल युद्ध करते हुए कुंती कुमार अर्जुन को समस्त महारथी मिलकर भी न रोक सके यह अद्भुत सी बात हुई आप तत्थे सोम प्रभुत गजवाजो नदा पार्थ तद से पुरशानती रथियों के समूह तथा बहुत से हाथी घोड़े सब ओर से उन पर टूट पड़े थे तो भी उस समय कुंती कुमार अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई उनका यह धैर्य और साहस समस्त पुरुषों से बढ़ चढ़कर था व्यास व्यसते पांडव प्रति पार्थिवा धर्मात्मा वासवीं आत्मा संपूर्ण भोपाल पांडु नंदन अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे तो भी शत्रुवीरों का संहार करने वाले इंद्रकुमार धर्मात्मा पार्थ तनिक भी व्यथित नहीं हुए सतानी सरजाली गदाह प्राशांस वीरजवान आगतान अग्रसन पार्थ सरित सागर हो यथा उन पराक्रमिक कुंती कुमार ने शत्रुओं के उन भाड़ समूहों गदाओं और प्रासों को अपने पास आने पर उसी प्रकार ग्रस्तल्या जैसे समुद्र सरिताओं को अपने में मिला लेता है अस्त्र वेग महता पार्थो बाहुबल एडच सर्वेशा पार्थिव इंद्राण अग्रसत्तान सर्वोत्तमान अर्जुन ने अस्त्रों के महान वेग और बाहुबल से समस्त राजाधिराजों के उत्तमोत्तम भाड़ों को नष्ट कर दिया तत्पार सत्य विक्रांत वासुदेव से चोभजयन महाराज कौरवा बहदुत महाराज अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों के स्वत्यंत अद्भुत पराक्रम की समस्त कौरवों ने भूरी भूरी प्रशंसा की किमद्भुत किमद्भुत तमाम लोके भविताप्यथवा यद स्वान् पार्थ गोविंद माँ सतूर संसार में इससे बढ़कर और कोई अत्यंत अद्भुत घटना क्या होगी अथवा हुई होगी कि अर्जुन और श्रीकृष्ण ने उस भयंकर संग्राम में भी घोड़ों को रथ से खोल दिया भयम विपुण अस्मा सुधत्ताम नरोतम तेजो विदधतु चोग्रम विस्रभ ऋण मुधरे उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने हम लोगों में महान भय उत्पन्न कर दिया और युद्ध के मुहाने पर निर्भय और निश्चिंत होकर अपने भयानक तेज का प्रदर्शन किया अथ स्म श्री के सह श्री मध्य भारत अर्जुन संख्य सरगर्भ गृह तथा भरत नंदन युद्ध स्थल में अर्जुन के बनाए हुए उस बाण निर्मित गृह में भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्भय खड़े थे मानव वे स्त्रियों के बीच में हो उपावर्त यद्युष्कर क्षण मिशताम सर्वसान सधीजान विषाम फतेह प्रजानाथ कमलैन से कृष्ण आपके संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते उद्वेग सुन्य होकर उन घोड़ों को टहलाया तेषा सर्वं च्ला कृष्ण कुशल हो यक घोड़ों के चिकित्सा करने में कुशल ने उनके परिश्रम थकावट वमन कंपन और घाव सारे कष्टों को दूर कर दिया शल्याणुदृत्य पाणीभ्या पर हयान उपावर्त यथाजम पाया मास बारिश उन्होंने अपने दोनों हाथों से बाढ़ निकालकर उन घोड़ों को मला और यथोचित रूप से टहलाकर उन्हें पानी पिलाया सतलब्धोदान स्नाताघना जो ज्योजह मासघृिष्ट पुनरे वथोत्त श्री कृष्ण ने पानी पिलाकर उन्हें नहलाया घास और दाने खिलाए तथा जब उनकी सारी थकावट दूर हो गई तब पुनः उस उत्तम रथ में उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ झोत दिया सतम रथवरम सौरी सर्वशस्त्र भृतांबर समस्था महातेज साजुन तदनंतर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण उस उत्तम रथ पर अर्जुन सहित आरूढ़ हो बड़े वेग से आगे बढ़े रथम रथवर लब दृष्ट कु्रेष्ठा भवतः रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को सम्रांगण में पानी पीकर सुस्ताए हुए घोड़ों के जूता हुआ धीग कौरवसेना के श्रेष्ठवीर फिर उदास हो गए विनय स्वसंतस्ते राजन भग्न दृष्टाइव रिगहो धिगतः पार्थ कृष्ण चेत्यभ्रुवन पृथक राजन टूटे दांत वाले सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए वे, वे पृथक पृथक कहने लगे अहो इस हमें धिक्कार है धिक्कार है अर्जुन और श्रीकृष्ण तो चले गए सेना सर्वतो चा ब्रुव आपकी संपूर्ण सेनाएं वह अद्भुत रोमांचकारी व्यापार देखकर अपने साथियों को पुकार पुकार कर कहने लगी वीरों ऐसा नहीं हो सकता तुम सब लोग शीघ्रतापूर्वक उनका पीछा करो सर्वत्र मिश तो रथ नैक दंशित्रीडन कदर्थी कृत्य नो बल क्रोशताम यतमानसौसत परम तपौ दर्शे ध्यामो बीर्ज प्रयात हम लोग चीखने चिल्लाते तथा रोकने की चेष्टा करते ही रह गए परंतु कुछ ना हो सका शत्रुओं को संताप देने वाले कवचधारी श्री कृष्ण और अर्जुन हम सब क्षत्रियों के देखते देखते हमारे बल के अवहेलना करके एकमात्र रथ के द्वारा संपूर्ण राजमंडलों में अपना पराक्रम दिखाकर उसी प्रकार बेरोक टोक आगे बढ़ गए हैं जैसे बालक खिलौने से खेलता हुआ निकल जाता है यथा देवासुर युद्धे थूड़ कृत्य च दान इंद्रा विष्णु पुरा राजन जम्भस्य बध कांक्ष राजन पूर्वकाल में जैसे देवासुर संग्राम में ब्रम्मासुर का वध करने की इच्छा वाले इंद्र और भगवान विष्णु दानवों को तीनकों के समान सुक्ष मानते हुए आगे बढ़ गए थे उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए बड़े भेग से अग्रसर हो रहे हैं तौ तो प्रया तौ तो पुनर दृष्ट्वा तद सैनिका ब्रुवं त्वरधं कुरे वधे कृष्ण किरीटिनोह रथयुक्त तो हितासारहो मिशताम सर्वधन विदा जयदापाते नोर उन दोनों को पुनः आगे बढ़ते देख दूसरे सैनिक बोल उठे कौरवों कौरव कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए तुम सब लोग शीघ्र चेष्टा करो इस रण क्षेत्र में रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण हमारी अवहेलना करके हम सब धनुजरों के देखते देखते जयद्रथ की ओर बढ़े जा रहे हैं तत्के चिन्ह थो राज संत भूमिपाल अदृष्ट पूर्व संग्राम महद अद्भुत राजन, राजन वहाँ कुछ भूमिपाल सम्रांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन का वह अत्यंत अद्भुत अदृष्टपूर्व कार्य देखकर आपस में इस प्रकार बातें करने लगे सर्वसैन्या राजा च गतः गुर्योधनापराधे न छत्रम कृष्णा च मेधरी विलियम समु प्राप्त राजानु्यते एकमात्र दुर्योधन के अपराध से राजा धृतराट तथा उनकी संपूर्ण सेनाएं भारी विपत्ति में फंस गईं सारा क्षत्रि समाज और संपूर्ण पृथ्वी विनाश के द्वार पर जा पहुंची है इस बात को राजा धृतराट नहीं समझ रहे हैं क्षत्रियात्र प्रवचंती चारत सिंधुराज से यत से जम साधनम तत्को वृथा दृष्टि धातराट्रोनपायत भारत इसी प्रकार वहाँ दूसरे क्षत्रिय निम्नांकित बातें कहते थे योग्य उपाय को न जानने वाले और मिथ्या दृष्टि रखने वाले राजा धृतराष्ट्र यमलोक में गए हुए सिंधुराज यद्रथ का जो और औषदैहिक कृत्य है उसका संपादन करें तथा गृतरम प्रायात पांडव सैंधव प्रति विवर्तमाने विवर्तमान सौ पीतोद तन्दर पानी पीकर हर्ष और उत्साह में भरे हुए घोड़ों द्वारा पांडुकुमार अर्जुन सिंधुराज राज्यद्रथ की ओर बड़े वेग से बढ़ने लगे उस समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर की ओर ढलते चले जा रहे थे तम प्रयाण तम महाबाहम सर्वशस्त्र नशक्नुवन्याच तुम जोधा क्रुद्धम जैसे क्रोध में भरे हुए यमराज को रोकना असंभव है उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन को आपके सैनिक रोक न सके विद्राभ्य तू ततः सैन्य यथा मृगगणां सिंह सैन्धवाथें जैसे सिंह मृगों के झुंड को खदेड़ता हुआ उन्हें मथ डालता है उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले पांडुकुमार अर्जुन आपकी सेना को खदेड़ खदेड़ कर मारने और मथने लगे गाह माण स्वनिकारी तुर्णम तो स्वान चौदयत भला का भम तुदास पाँच सेना के भीतर घुसते हुए श्री कृष्ण ने तीव्र वेग से अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और बगलों के समान श्वेत रंग वाले अपने पांचजन्य संघ को बड़े जोर से बजाया कौनते अनाग्रतः सृष्टा अन्यपद पृष्ठतः सराह तूर्णा तुर्णतरम जवाह प्रव वायु के समान वेघशाली अश्व इतने तीब्रातिब्र गति से रथ को लिए हुए भाग रहे थे कि कुंती कुमार अर्जुन द्वारा आगे की ओर फेंके हुए बाण उनके रथ के पीछे गिरते थे तथो निपृत क्रुद्धा परिब्रधनज क्षत्रिया बहुवच्चवी तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए बहुत से नरेशों तथा अन्य ने जयत्रत वध की इच्छा रखने वाले अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। लियाम दुर्यध दुर्योधन ओन्वयाथम धर्मा महा हवे सेनाओं के सहसा आक्रमण करने पर पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन कुछ शर गए इसी समय उस महासागर में राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ उनका पीछा किया वातो धूत पता कम तम रथम जलधिस्वनम घोरम कपिध्वजम दृष्टवा हवा लगने से अर्जुन के रथ की, की पताका फहरा रही थी उस रथ से मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि हो रही थी और ध्वजा पर वानरवीर हनुमान जी विराजमान थे उस भयंकर रथ को देखकर कर संपूर्ण रथि विशादग्रस्त हो गए दिवा करे थर था सर्वतः समृत भृतम शरारता से धा हे कृष्णो निकम सबोर इतनी धूल उड़ रही थी कि सूर्यदेव छिप गए उस रण क्षेत्र में बाणों से पीड़ित हुए सैनिक श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे इति महाभारते द्रोण परवड़ी जयद्रथवध परवड़ि सैन्य विस्मय ही सततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में सेना विस्मय विषयक सौवा अध्याय पूरा हुआ